माँ की बातें श्री प्रबोध और श्री मणिंद्र मणिंद्र के प्रणाम करते समय माँ ने कहा बहु माँ मणिन्द्र की माँ का कैसा विश्वास है काशी जाने की बात पर उसने कहा था मेरे लिए यही काशी है मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी मणिन्द्र की माँ श्री श्री माँ के पास ही रहती थी एक वर्ष से अधिक हुआ उनका देहावसान हुआ है वे श्री श्री की खूब सेवा करती थी माँ ने उनसे कहा था मेरे पास यहां कोई अधिक दिनों तक रह नहीं रह पाती पहले केदार की माँ थी और अब तुम हो संध्या होने को आई इसी समय खबर आई कि माकू के लड़के की हालत बहुत खराब है सुनकर मां बहुत उद्विग्न हो उठी ब्रह्मचारी वर्जा से बोली पालकी की व्यवस्था करके रखो मैं कल सवेरे ही जाऊँगी यदि लड़का तब तक बचा रहा तो सुबह ही मुझे उनकी खबर कैसे मिलेगी मरिंद्र? मैं और सातू बहुत सवेरे ही खबर ला देंगे थोड़ी देर बाद ही बैकुंठ महाराज जयराम बाटी से लौटे माँ को ज्यों ही उनके आने की सूचना दी गई उन्होंने उत्कंठित हो पूछा तो क्या लड़का नहीं रहा सबको चुप देख कर बोली कब गया बैकुंठ महाराज साढ़े बजे माँ अभी जाने से देख पाऊँगी बैकुंठ तुम्हारा नहीं माँ उसे ले गए हैं माँ जोरों से रोने लगी थोड़ा रुकती फिर रोने लगती स्वामी केशवानंद द्वारा माँ को सांत्वना देने की कोशिश करने पर बोली अरे केदार मैं उसे भूला नहीं पा रही हूँ एक बार माँ को के साथ जयराम बाटी जाते समय उस लड़के ने कहीं से ढेर सारे गुलंच के फूल लाकर माँ के पैरों में देकर कहा था देखो बुआ कैसा लग रहा है उसके बाद प्रणाम कर उसने मां के पैरों की धूल ली बाद में फूलों को बटोर कर अपनी जेब में भरकर ले गया शरत महाराज उसे बहुत प्यार करते थे बीमारी के समय लड़के ने लाल मामा लाल मामा कहकर शरत महाराज को पुकारा करता था मां ने कहा शायद किसी भक्त ने आकर जन्म लिया था उसका अंतिम जन्म रहा होगा नहीं तो तीन वर्ष के लड़के में इतनी बुद्धि इस तरह पूजा करने का भाव भला हो सकता है लालन पालन करके मुझे कष्ट हो रहा है इसी करंदन और शोक में बहुत रात हो गई रात में मां ने सब स्त्रियों से पूछा कि उनका भोजन हुआ है कि नहीं जब उन्होंने सुना कि उन लोगों ने कुछ नहीं खाया है मां ने स्वयं नहीं खाया था इसीलिए तब उन्होंने थोड़ा सा दूध और दो पूड़ी खाई अगले दिन शाम के समय मरिंद्र और प्रभाकर माँ के पास गए माँ को के लड़के की मृत्यु से माँ का मन अत्यंत दुखी है उसी की बात होने लगी माँ वह कहता फूल को किसने लाल किया है मैं कहती ठाकुर ने किया है क्यों वे पहनेंगे इसलिए शरद को खूब दुख होगा उसके पैरों में दर्द रहता फिर भी वह उसे हमेशा गोद में लिया रहता गोद में बैठकर कहता तुम्हारी माँ कहाँ है शरद माँ को दिखाकर कहता यही मेरी माँ है लड़का कहता तुम्हारी माँ स्कूल वाले घर में गई है उस समय राधू की बीमारी के कारण माँ उसे लेकर कुछ दिनों तक निवेदिता स्कूल की बोर्डिंग में थी उद्बोधन के मकान का शोरगुल राधू से सहन नहीं होता था मणिन्द्र अक्षय की मृत्यु से भी ठाकुर को बहुत कष्ट हुआ था माँ उन्होंने कहा था जिस तरह गमछे को निचोड़ते हैं वैसा ही लग रहा था दिनों अक्षय मेरे जेठे का दड़का था विष्णु घर में पूजा करता था हृदय काली घर में पूजा करता दिनों यशोदा नाच तो मार बोले नीलमढ़ी यही सब भजन ठाकुर को सुनाता उसे हैजा हो गया मणिंद्र आप उस समय दक्षिणेश्वर में थी माँ हाँ मैं नौबत खाने में थी मैंने ठाकुर के चरणों की धूल अपने पैरों की धूल माँ काली का स्नान जल सब उसे लगाया फिर भी नहीं बचा चल बसा ठाकुर को बहुत कष्ट हुआ था मेरे छोटे भाई ने एंट्रेंस पास किया था अच्छा लिखना पढ़ना सीखा था डॉक्टरी पढ़ रहा था नरेंद्र से मुलाकात करने गया तो नरेंद्र ने कहा था माँ का ऐसा भाई भी है बाकी सब तो चावल केला बांधने वाले ब्राह्मण हैं नरेंद्र ने कहा पेट के भीतर फोड़ा होगा तुम्हें उसे चीरना होगा योगेंद तुम इसके पढ़ने का खर्च जुटाना योगेंद चल बसा राखाल ने चालीस रुपये की किताबें खरीद दी थी राखाल शरत उसके साथ बैठकर कर ताश खेलते थे वह भाई भी चला चल बसा